C-I-E-T-N-C-E-R-T e दोरा प्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुष्तक वसंत में संकलित एक पाठ की द्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है टोपी एक थी गवरेया जानि गवरेया और एक था गौरा जेमी नरगौरीया दोनों एक दूजे के परम संगी जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते साथ हंसते साथ ही रोते एक साथ खाते पीते एक साथ सोते भैंसार होते ही खूंटे से निकल पड़ते दाना चगने और झटपटा होते ही खोते में आ घुसते थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटते एक शाम गबरैया बोली आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कितना फबता है उन पर कपड़ा हांक फबता है गवरा तपाक से बोला कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है लगता है आज लटजीरा चुग गए हो गवरैया बोल पड़ी कपड़े पहन ले नी के बात आदमी की प्राकृतिक खूबसूरती ढक जो जाती है गवरा बोला अब तू ही सोच अभी तो तेरी सुघड़ काया का ये की कटाव मेरे सामने है रो रो, रो मैं किस संगत मेरे आंखों में चमक रही है अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सराब पर ढक ले तो तेरी सारी खुबसूरती ओजल हो जाएगी के नहीं।, नहीं कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी <laughs> तू समझती नहीं गवरा हसकर बुला <laughs> कपने पहन पहन कर जाडा गर में बरसाद सहने की उनकी सकथ भी जाती रही है अंपर और इस कपने में बड़ा लफड़ा भी है कपडा पहनते ही पहनने वाले की उकाद पता चल जाती है आदमे आदमी की हैसियत में भेद पैडा हूजाता है फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता नित नए-नए लिबास सिलवाता रहता है यह मेरा पोंगापन है आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है अपन तो नंगे ही बने हैं इनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है गवैया बोली मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है टोपी <laughs> तो पाएगी कहां से गवरा बोला टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है जानती है ए टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती अप... अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है पर मेरी मान तू चक्कर में पड़ ही मत जहां जहां ही मुझे टोपी चाहाई जहा है गवरा था तनिक समझदार इसे लिए शक्की जबकी गवरया थी जिद्धी और धुन की पक्की ठान लिया सठान लिया उसको ही जीवन का लक्षमा लिया कहा गया है जहां चाह वहीं राह मामूल के मताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले चुगते-चुगते <स्थाँगा> उसे रुई का एक फाहा मिला गवरिया मारी खुशी के घोड़े पर लौटने लगी अरे क्या आम मिल गया रे गवर ने चीखा कर पूछा मिल गया मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया गवरिया ने गवर के सामने रुई का फाहा धर दिया तेरे जैसा ही एक बावरा और था गवर बोला रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पला हुआ चाबुक मिल गया तो चाबुक था बढ़ा उम्दा और लचकदाज किसी घुर सवार के हाथ से छूट कर गिल गया होगा फिर चाबुक हाथ लगते ही वो बावरा चीखने लगा चाबुक तो बिल गया बाकी बचा तीन गोडा लगाम जीन <laughs> अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ता उम्र ये डटता रहा बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन गबरा उसे समझाते हुए बोला इस रुई के फंसे लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ पता पता है बस देखती जाओ अब कैसे बनती है टोपी गवैया रुई का फाह लिए एक दुनिया के पास चली गई बड़े मनोहर से बोली दुनिया भैया दुनिया भैया इस रुई के भाए को धुन दो दुनिया बेचारा बूढ़ा था जाड़े का मौसम था उसके तन पर वर्षों पुरानी तार-तार हो चुकी एक मिर्ज़ई पड़ी हुई थी वो कांपते हुए बोला तू चाहती है कि नहीं हा? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रज़ाई बनानी है एक तो यहां का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है ऊपर से तू आ गई फोकट की रूई धुनवाने चल... उसरे ना करो भैया मैं तुम्हें पूरी इज्जत दूंगी इसे धुन दो भैया आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी अच्छा ला ला ला धंधेता धुनिए को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए एक सपना थी वो झट तैयार हो गया घर चौ घर चौ उसकी कांती बज उठी उसने बड़े मन से रुई धोनी लो लोई से उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया पर आधा गवरैया ने इससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहां गए और कहने लगे कोरी भैया कोरी भैया हां क्या है इस धुनी रुई से सूत कात दो हैं कोरी की कमर झुकी हुई थी उसने वदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था वो बड़ी अनिच्छा से बोला तुम लोग यहां से भागते हो कि नहीं अरे देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत कातने है अरे मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है गवैया अचरज से बोली तू किस मुल्क से आई है हैं कोरी ने उसे भर आंख देखा जानती नहीं यहां का चलन खट मरे पर्धा बैठा खाए तुरंग यहां सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है पर राजा जी के लगोए भगवे भी तो बहुत हैं है। इसी में उनका भी काम होता है मुकरो मत भैया हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे हैं इसे काट दो आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी अच्छा अच्छा ठीक है मैं मैं मैं काट देता हूं हां कोरी भी तैयार हो गया इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होती तन तन करके उसकी तकली चरखी ता ता थैया करने लगी आता मिलेगा और जिधर काफी महीन और लच्छेदार सूत का दिए उसने कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और ısrar karne lage bunkar bhaiya bunkar bhaiya kya hai is kate soot se kapda bun do bunkar inhe agbag hokar dekhne laga hatte ho ya nahi yahan se dekhte nahi abhi mujhe raja ji ke liye baaga bunna hai abhi thodi der baad hi raja ji ke karinde haazir ho jayenge sab kare bhav to jawab kare chakar चलो भागो यार से इतना कह कर बुन कर अपने काम में मशगूल हो गया इसे बुन दे भैया गवैया ने साहस संजोकर कहा हम सेंथ मेंथ का काम नहीं करवाते इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे क्या कहा आधा मैं ले लूं आदम हेलेलुह <laughs> बुन करने देखा कि सौदा बुरा नहीं है वो तैयार हो गया सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया उसका करघा चलने लगा ढरकी ढुलकने लगी थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने हो गया तो गवरैया ने 34.5 मंजिल मार ली थी कपड़ा लिए लिए वो एक दर्जी के पास जा पहुंची दर्जी भैया दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो टोपी कि सकते हो कि नहीं यहां से दर्जी रोश से बोला देखती नहीं राजा जी की सातवीं रानी से नौ बेटियों के बाद दसवां बेटा पैदा हुआ है अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी कुछ देना ना लेना भर माथे पसीना हम तो भईये बेगार में कुछ करवाते नहीं गवैया बोली इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे बल्कि दो टोपियां सिल दे एक तू ले ले एक हम ले लेंगे हां दो टोपियां एक टोपी मैं ले लूं ठीक है ठीक है तो ला ला ये लो मोह मांगी मजदूरी पर कौन मुजी तैयार ना होता कच्छ कच्छ उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी बड़े मनोयोग से उसने दो टोपियां सिल दी खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर पांच फंदने भी जड़ दिए फंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही डेढ़ टांगों पर हील लगी नाचने फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने देख मेरी टोपी सबसे निराली पांच फुंदने वाली <laughs> वाके तू तो रादी लग रही है गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा <laughs> गवरेया उचा उड़ने लगी कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा टोपी <laughs> पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुलुक के राजा का भी एक बार जायज लिया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी ह हा राजा महाराज चिंता करी हा महाराज उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था लीजिए <स्थाँगा> महाराज राजा उस वक्त अधلنगा बदन और नंगे सिर था एक टहलुआ सिर पर चमपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था तोराया कंगूरे पर से ही चिल्लाई मेरे सिर पर टोपी राजा के सिर पर टोपी नहीं राजा के सिर पर टोपी नहीं मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई गौरैया के सिर पर फूँदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई वो तो लगातार रटी जा रही थी मेरे सिर पर टोपी राजा के सिर पर टोपी नहीं अरे कोई मेरी टोपी लाओ है? राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया जल्दी करो जी महाराज अब अभी लेकर आते हैं महाराज लीज महाराज टोपी टोपी आ गई राजा ने झट पहन भी ली देखरी फदगुद्दी गवरैया ने अब दूसरा ही राग आलापना शुरू कर दिया मेरी टोपी में पांच फंदने राजा की टोपी में एक भी नहीं मेरी टोपी में पांच फंदने राजा की टोपी में फंदने नहीं राजा को बेहद हीटी महसूस हुई इस मुलुक के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजल वो बुरी तरह बिगड़ गया इस फटगुद्दी की गर्दन मत लो जी महाराज तगने नास लो सिपाहियों देर ना करो कमाकरे महाराज मंत्री ने हाथ जोड़ दिए मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना अपने आप चली जाएगी तब राजा सिपाहियों से बोला ये ऐसे नहीं मानेगी इसकी टोपी छीन ले आओ से मैं पैरों से ठोकर मारूंगा जी महाराज एक सिपाही ने गुलेल मार कर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया लीजिए महाराज टोपी लीजिए राजा टोपी को पैरों से मसल नहीं जा रहा था किसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया हां इतनी सुंदर टोपी कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वो जड़ हो गया मेरे राज में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई राजा के मन में ख्याल आया अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी राजा चाहे और पता ना चले गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ दुहाई दुहाई न दाता दुहाई न दाता इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई मेघों की गड़गड़ाहट के मानंद राजा की आवाज निकली दुहाई न दाता आ दुहाई हमें दुहाई नहीं वजह बताओ कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार एकदम गफश और तबीज ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना नाकि मानिंद राजा फूंक मारने लगा गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ <laughs> माफ़ी मा, मा बख्शिए सरकार माफ़ी मा नहीं वजे बताओ, सूथ बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छे दार इतना महीन सूथ, किसने काता शेर की मानिंद राजा ने दहाण मारी, गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ महाराज, मा, जान बख्षे महाराज जान नहीं, वजे बताओ रूई बड़ी बेहतरीन थी सरकार एकदम बादलों की तरह धनी हुई इतनी बेहतरीन रूई किसने बुनी बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की हांफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ कम ऑन दाता कम ऑन नहीं वजह बताओ राजा गुस्से से कांप रहा था तुम चारों ने मिलकर इस गवराया का काम किया जी सरकार जी सरकार हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया आपके लिए भी किया है सरकार जी दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी वो जानते Tu volu, srkàr. Chalo, diya. Ab, batao. Maharàj, is Gavriya ne jovhi kàm kàm kàrvaïa usmèn aadà hissà dè-dè-thi-thi. Jiske pàas bhout kuch hai vò kuch bhi nahi dè-thà. Iske pàas kuch bhi nahi-thà. फिर भी यह आदा दे देती थी इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किये जा रहा था देख ले देख ले राजा आख में अंगुली डाल कर देख ले इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं बेगार की नहीं है ये गबरैया फिर चिल्लाने लगी ये राजा तो कंगाल है निरा कंगाल इसका धन घट गया लगता है इससे टोपी तक नहीं जुड़ती तभी तो इसने आ? मेरी टोपी छीन ली आ, राजा तो वाकई अकबका गया था एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमज़ोरी तीसरे खजाने की खुलती पोल इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था इतना ऐश्वर्य आराम इतनी लश्करी इतने لوازم का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने अरे ये ये क्या, क्या? राजा तो कंगाल है इसने मेरी टोपी छीन ली इसने मेरी टोपी छीन ली।, ली।, ली इसने मेरी टोपी मंत्री ने हौले से कहा ये मुंह पढ़ तो महाराज को बेपरदा ही करके दम लेगी राजा तो खुद घबरा रहा था झट से बोल पड़ा इसकी इसकी टोपी वापस कर दो इसकी टोपी वापस कर दो सिपाहियों ने कहना माना टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी ये राजा तो डरपोक है निरा डरपोक मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी कौन इस मुफत के मु लगे क्यों मंत्री जी जी जी महाराज <laughs> यह कह कर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली टोपी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रहदयाल खट्टर आलेख संजय कलाकार नीरज शर्मा, राम मेनी, कीमती आनंद, विद्याभूषण, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, प्रम्यून शर्मा और हरदीप सिंह, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन और प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन